उत्पत्ति प्रकरण सत्ताइसवाशर्यन लीला द्वारा फिर अपने पति के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त करना तथा सरस्वती देवी के उपदेश से बोध प्राप्त कर अपने पूर्व जन्मों का वर्णन करना श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स श्री रामचंद्र जी उस पर्वत शिखर के ग्राम में उस ब्राह्मण के घर के मंडपाकाश में ही वहाँ पर ज्य शर्मा आदि के सामने स्थित वे दोनों ललनाएं शीघ्र अंतरही हो गई। हम लोगों पर वन देवियों ने अनुग्रह किया ऐसा विचार कर ज्य शर्मा आदि घर के लोगों का दुख मिट गया और वे अपने गृह कृत्य में संलग्न हो गए तदुपरांत गृह मंडपाकाश में अन्य लोगों की दृष्टि में अंतरहीित विस्मय से चुपचाप से बैठी होगी व्योम रूपिणी लीला से व्योम रूपा यानी शून्य रूप संकल्प शरीर वाली सरस्वती ने देवता के प्रसाद आदि से उषा और अनिरुद्ध की नाई समान ही परंपरा परस्पर संवादी संकल्प या स्वप्न हुआ उनका उस संकल्प और स्वप्न में परस्पर संवाद जैसे संवाद के अंतर अनंतर होने वाली क्रिया रूप में परिणत परिणत होता है वैसे ही लीला और देवी का संवाद भी हुआ जैसे बिना भी संवाद की प्रती होती है वैसे ही अधिभूत और अध्यात्म आदि से उपलक्षित शरीर के बिना भी उनकी वह संवाद प्रीति हुई श्री सरस्वती जी ने कहा भद्रे तुमने ज्ञातव्य वस्तु संपूर्णतया जान ली है द्रष्टव्य पदार्थ देख लिए इस प्रकार की यह ब्रह्म सत्ता है बताओ अब और क्या तुम पूछती हो लीला ने कहा देवी जी मेरे मृत का जीव जहां पर राज्य करता है वहां पर मुझे उन लोगों ने क्यों नहीं क्यों नहीं देखा जैसा कि यहाँ पर मेरे पुत्र ने मुझे देखा इसका क्या कारण है श्री सरस्वती जी ने कहा वत् उस समय अभ्यास न होने के कारण तुम्हारा द्वैत ज्ञान यानी प्रपंच सत्य है इत्य कारक ज्ञान निशेष नष्ट नहीं हुआ था जो पुरुष भेदक अविद्या के उद से अद्वैत को प्राप्त नहीं हुआ है उसका सत्य संकल्पत्व आदि क्रियाओं से कैसे संबंध हो सकता है धूप में बैठे हुए पुरुष को छाया में बैठे हुए पुरुष का शीतलता का अनुभव कैसे हो सकता है हे सुंदरी जब अभ्यास न होने के कारण मैं लीला देह ही हूँ ऐसा तुम्हारा दृढ़ संस्कार विनिष्ट नहीं हुआ था तब तुम्हारी सत्य संकल्पता उत्पन्न नहीं हुई थी आज तुम सत्य संकल्प हो गई हो इसलिए मुझे मेरा पुत्र देखे तुम्हारी यह अभिलाषा सफल हुई है इस समय यदि तुम अपने पति के समीप में जाओ तो उसके साथ तुम्हारा संपूर्ण व्यवहार पहले की नाई होगा लीला ने कहा देवी इसी मंदिर के आकाश में मेरे पति देव ब्राह्मण हुए इसी में मेरे मरे और फिर इसी में उत्पन्न होकर राजा हुए अन्य भूम्डल रूप उनका वह संसार भी यही मंदिरा आकाश है इसमें उनकी राजधानी के नगर में भी नगर में मैं उनकी रूप से स्थित हूँ यही पर उस अंतपुर में मेरे पति राज, पतिदेव राजा पद्म की मृत्यु हुई थी इसी अंतुराकाश में उस नगर में वे राजा हुए वे पृथ्वी तल में अनेक नगरों के अधिपति हो गए पारमार्थिक ब्रह्म में कल्पित माईक चलन आदि विकास इस प्रकार से इस मंडपाकाश में ही व्यवस्थित है जैसे दोनों के अंदर सरसों की राशि रहती है वैसे ही इस इसी ग्रहा में संपूर्ण ब्रह्मांड भूमिया स्थित है ऐसा मैं मानती हूँ कहीं पास में स्थित अपने पति के मंडल को सदा अति निकटवर्ती समझती उसे मैं यहां पर जैसे देखू वैसा उपाय आप कीजिए। श्री देवी जी ने कहा हे पुत्री, हे पुत्री, भूतल की अरुंधति इस समय तुम्हारे तीन पति हुए अथवा सैकड़ों पति हुए अत्यंत निकट तीन पतियों में से वशिष्ठ ब्राह्मण रूप ब्राह्मण रूप पति तो जलकर भस्म हो गया है और पद्म रूप पति फुल की राशि से ढका हुआ शिव रूप से अंत में स्थित है इस संसार मंडप में तुम्हारा तीसरा पति वसुधाधिपति है वह संसार रूपी महासागर में प्रविष्ट होकर ब्रह्म को प्राप्त हो गया है भोग रूपी बड़ी बड़ी लहरों की कल्पनाओं द्वारा विक्षिप्त हो गया है इसी कारण उसकी बुद्धि मलिन हो गई है बुद्धि के मलिनता से बुद्धि के अंदर प्रतिबिंबित उसकी चित्तवृत्ति भी प्रायः शीतल हो गई है वह संसार रूपी सागर का कछुआ बन गया है अनेकानेक कठिनतर राजकार्यों को करता हुआ भी वह इस संसार रूपी भ्रम में सोया पड़ा है जड़ होने के कारण जागता नहीं है मैं राजा हूँ मैं भांति भाती के भोगों का भूगता हूँ मैं सिद्ध हूँ बलवान हो सुखी हो इस प्रकार की अज्ञान रूप बड़ी रस्सी से वेष्टित होकर अस्वतंत्रता को प्राप्त हो गया है हे सुंदरी कहो तुम्हें उन तीनों में से जैसे आंधी सुगंध पर, परंपरा को एक वन से दूसरे वन में ले जाती है वैसे ही किस पति के समीप ले जाओ वत् वह अन्य ही संसार है अन्य ही ब्रह्मांड मंडप है वहा अन्य ही विविध व्यवहार होते है यद्यपि वे पूर्वोक्त संसार मंडल इस मंडपाकाश मंदप, में अधिष्टान भूत चित दृष्टि से पास में ही स्थित है तथापि सांसारिक दृष्टि से उनमे कोटि योजन दूरी का अंतर है इन संसार मंडलों का पारमार्थिक स्वरूप तो मंडप के मध्य में स्थित केवल चिदाकाश ही है यह तुम पुनः पुनः अनुभव करो इन संसार में एक नहीं कोटि कोटि मेरू और मंदर पर्वत स्थित है जैसे झरों के आदि से घर के अंदर गई हुई सूर्य किरणों में त्रसरेणु स्फुरित होते हैं, वैसे ही महाचैतन्य के परमाणुओं में विभिन्न विविध सृष्टिया निर्बाध रूप से होती है। इस प्रकार वे ब्रह्मांड भी यद्यपि बड़े बड़े द्वीप समुद्र भुवन आदि से विशाल ही है तथापि चिदृष्टि रूप तुला से उन्हें देखा जाए तो वे वट बीजों के बराबर भी नहीं होते है जैसे आकाश में ब्रह्मवश वन की विविध प्रकार के रत्नों का निर्मल प्रकाश प्रतीत होता है वैसे ही वस्तुतः पृथ्वी आदि भेद से रहित ही चित अविद्याजनित दृढ़ वासना से रूप प्रतीत होती है चित का ही ब्रह्मवश इस जगत आदि रूप से विकास होता है अतः सृष्टि के आदि में ही पृथ्वी आदि कुछ नहीं हुआ अतः उससे आत्मा में भी कभी कुछ भी रास वृद्धि आदि विकार नहीं हुआ जैसे तालाब में लहरे होकर हो हो पुनः होती है वैसे ही विचित्र आकार वाले काल काल के अवयव दिन रात्रि आदि ब्रह्मांड एवं उनके अवयव भूवन आदि देश महाचिटी में होकर हो पुनः होते हैं। लीला ने कहा हे जगन्माता, जैसा आप कहती है यह बात ठीक वैसी है मुझे इस समय स्मरण हुआ है कि यहाँ पर यह मेरा जन्म राजस है तामस है तामस या सात्विक नहीं है इस जन्म में दुख और परिताप की प्रचुरता है और मध्यतिष्टि राजसा रजोगुण यानी रजोगुण प्रचुर लोग मध्य लोक में रहते हैं। ऐसी स्मृति भी है इससे निश्चय ही निश्चय है कि मेरा यह जन्म राजस है इस कल्प के आरंभ में जब अंत करण रूप उपाधि की उत्पत्ति होने के अन्तर उसमें प्रतिबिम्ब रूप में मैं अवतीर्ण हुई तब से आज तक मेरे विभिन्न योनियों में 800 जन्म बीत चुके हैं उन्हें मैं आज पुनः साक्षात देख सी रही हूँ यानी स्पष्ट रूप से उनका स्मरण कर रही हूँ हे देवी पहले किसी दूसरे संसार मंडल में विद्याधर लोक रूप कमल की भवरी में भवरी मैं विद्याधर राज की पत्नी हुई तदुपरांत दुर्वासनाओं से कलुषित हृदय वाली मैं मानुषी हुई यानी स्त्री हुई तदनंतर दूसरे संसार मंडल में मैं पन्नगराज की कामिनी हुई तदनंतर मैं कदम्ब कु जामुन और करंजों के वन में रहने वाली वृक्षों के पत्तों के वस्त्र पहनने वाली काली भीलनी हुई तदन वन की वासना से मूड हुई यानी धर्म मर्यादा को न जानने वाली वाली अतएव दुष्कर्मों के संचय से उद्दत हुई मैं फूलों के गुच्छे रूप नेत्र वाली पत्ते रूप वाली, रूप वाली, वाली, वाली, हाथ हाथ पत्ते रूपी हाथ वाली वन में विलास करने वाली पुण्य आश्रम की गुलुच्छलता हुई तदनंतर मुनियों के संसर्ग से पवित्र होकर मैं वनाग्नि से जलकर उन्हीं महामुनि की कन्या हो गई। तदुपरांत पुरुषत्व रूप फल देने वाले जो कर्म मैंने किए थे उन पहले जन्मों में संचित कर्मों के फलस्वरूप मैं सौराष्ट्र देश में पूरे सौ वर्ष तक श्रीमान राजा हुई तदुपरांत राजा के परद्रव्य हरण आदि दुष्कर्मो से ताली वृक्ष के तले स्थित किसी जलाशय प्रदेश में 9 9 वर्ष तक कुष्ठ और विकलांग नेवली हुई। हे देवी तदनंतर मैंने 8 वर्ष सुराष्ट प्रदेश में दुष्ट तथा अज्ञ ग्वालों की ताड़न अनुधावन आदि क्रीडा के साथ गाय योनी में जन्म लेकर बिताए उक्त गाय में में जन्म का अनुभव करने मेरा से ही कारण हुआ। तदुपरांत में पक्षी को प्राप्त हुई। पक्षी में मैंने अकारण ही व्याधो द्वारा बिछाए गए जालों को दुष्ट द्वैत वासनाओं के समान बड़े क्लेश से छिन्न भिन्न किया तदनंतर में भ्रमरी हुई मैंने कमल के मुकुलों के मध्य में भरपेट केसर खाकर कर्णिका के यानी कमल के छातों के मध्य रूपया में भ्रमर के साथ एकांत में विश्राम किया तदुपरांत में मनोहर तदुपरात्री हरिणी हुई हरिणी योनी में मैंने द्वारा मर्माहत होकर ऊंचे ऊंचे शिखरों से युक्त रमणीय वन में भ्रमण किया तदुपरांत में मछली हुई मत्स्य योनी में समुद्र के बड़े बड़े कल्लोलो द्वारा बहाई जा रही मैं दिग्भ्रम होने पर जब मछुओं के फंदे में आ गई तो मैंने मछुओं द्वारा लट्ठी आदि से अपने मुंह पर किए गए प्रहारों को बड़ी बड़ी लहरों और कछुओं की पीठ की हड्डी पर गिरने से व्यर्थ होते देखा तदनंतर मैं पुलिंदी हुई उक्त जन्म में चरमण्यवती नदी के किनारे मधुर स्वर गायन कर रही मैं संभोग के पश्चात नारियलों के रस का आसो पीती थी तदुपरांत में सारसी हुई कमलिनी में प्रेमयुक्त भ्रमरी की नाई निश्चल रहती हुई मैंने संभोग काल से से सित मधुरस्वर पूर्वक यथेष्टाओ से खूब प्रसन्न किया तदनंतर चंचल वन और चंचल नयन वाली मैंने ताली और तमालो के निकुंजों में मदयुक्त कटाक्ष दर्शन से उत्पन्न कामोदीपन कामो से पति का अवलोकन किया तदुपरांत में अप्सरा हुई स्वर्ग में भी मुझ रूपी कमलिनी ने भ्रमर रूपी देवताओं को स्वर्ण के द्रव यानी पिंजरो से आलिंगन अधरपान आदि द्वारा खूब संतुष्ट किया उसी अप्सरा के जन्म में मणि सुवर्ण माणिक्य मोतियों से जड़ी भूमि वाले कल्प वृक्षों के वनों से पूर्ण मेरु पर्वत में युवकों के साथ रमण किया तदनंतर समुद्र की बड़ी बड़ी तरंगों से आकुल जलप्राय प्रदेशों से युक्त फूलों से फूलों के गुच्छों से शोभित लताओं से वेष्ट समुद्र के तटवर्ती वनों की गुफाओं में चिरकाल तक मैं कछुई रूप से रही चंचल लहरियों से परिपूर्ण सरोवरों में मैंने अपने चंचल वस्त्र की नाई शुभ्र पक्षों की पंक्तियों पर कमल के भ्रम से बैठे हुए भ्रमरो के झूलने के साधन राजहंसिन का अनुभव किया यानी मैं राजंसिनी बनी मेरे वस्त्र के समान शुभ चंचल परों पर कमल के भ्रम से बैठे हुए भवरों ने झूला खेला झूल रहे एक एक सेमर की पत्ती में में चंचल हुए अनेक मच्छरों से, एक वहां से गिर गया। फिर वहां न बैठ सकने के कारण वह बेचारा झूला खेलने से वंचित रहा उसकी यह दयनीय अवस्था देखकर यद्यपि मैं हंसी थी तथापि उस मच्छर की दयनीय दशा से संस्कार से ही तथापि उस मच्छर की दयनीय दशा के संस्कार से ही मैं मरी अतएव मच्छर बनकर दीन ही न दशा में मुझे रहना पड़ा क्योंकि प्राणी जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए प्राण त्याग करता है उसकी वासना से वासित होकर वह उसी भाव को प्राप्त होता है ऐसा भगवान का वचन है तदुपरांत मैंने जल की लीला से यानी जल की योनी में बड़ी बड़ी लहरियों के से व्याप्त पर्वतीय नदियों में चपल तरंगों के अग्रभाग के चुंबन द्वारा भ्रमण किया पहले मैंने गंधमाधन पर्वत में स्थित मंदार वृक्षों के निकुंज में काम पीड़ित विद्याधर के कुमारों को अपने चरणों पर गिराया था काम पीड़ित विद्याधर कुमारों ने मेरा अनेक प्रकार से अनुनय किया था जैसे चांदनी चंद्रबिंब में लोट पोट लेती है वैसे ही उक्त विद्याधर कुमारों के के वियोग जनित से से पीडित होकर, मैं के से भरपूर में चिरकाल तक लेटी रही तराजू के पलडे की नाई उर्धति यानी ऊपर उठना और अधोगति यानी नीचे गिरना से व्याकुल चित्त एवं संसार रूपी विशाल नदी के चंचल तरंग रूप में ने बात हरिणी के यानी बात प्रेमी नामक एक प्रकार की हरिणी जाति के दुर्वार क्रम से, भाती भाती के सैकड़ों दुखों से युक्त अनेक योनियों में भ्रमण किया सत्ताईसवा सर्ग समाप्त उत्पत्ति प्रकरण अट्ठाईसवा सर्ग दृष्ट प्रपंच के असत्य होने से चिदाकाश की सत्यता और पर्वत तथा गिरी ग्राम का विस्तार से वर्णन श्री रामचंद्र जी ने कहा, के समान पुर, रीति से अनेक करोड़ योजन भली भांति पुष्ट भाग वाले अत्यंत निविड़ ब्रह्मांड की दीवार से वे अबलाय कैसे निकली भाव्य कि स्वप्न में मिथ्याभूत दीवार भी गमन की प्रतिरोधक देखी गई है अतः उस प्रकार की दृढ़ और घन दीवार से निकलना असंभव प्रतीत होता है श्री वशिष्ट जी ने कहा वत्स श्री रामचंद्र जी कहा ब्रह्मांड है कहा उसकी दीवार है और कहा उसमें वज्र के तुल्य कठोरता है राजनीणी लीला और सरस्वती देवी दोनों ही वस्तुतः उसी अंत के आकाश में स्थित थी उसी पर्वत ग्राम में उसी गुहाकाश में पूर्वोक्त वशिष्ठ नामक ब्राह्मण विदुरत होकर राज्य के ऐश्वर्य का भोग करता है उसने राजा बनकर उसी आकाश के कोने को, जो कि केवल शून्य मात्र है, चारों सागरों से परिवेषित भूतल समझा वह वशिष्ट और वह अरुंधति दोनों उस शून्य स्वरूप आकाश में चारों समुद्र पर्यंत पृथ्वी उसमें राजधानी रूप नगर और राजधानी में राजमहल का अनुभव करते हैं अरुंधति ही लीला नाम की राज हुई उसने सरस्वती देवी की उपासना की तदनंतर वह सरस्वती देवी के साथ अद्भुत दर्शन से रमणीय आकाश को लांग कर गृहोदरवर्ती आकाश में ही दूसरे ब्रह्मांड को प्राप्त हुई और तदनंतर पहले ब्रह्मांड से उसमें आकर गिरिग्राम मंदिर रूप अपने घर में आई जैसे कि शय्या में सोया हुआ पुरुष एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न को प्राप्त करता है शय्या में ही विविध देशों में विविध स्वरूपों से भ्रमण करता है आकाश रूप यह सब भ्रांति मात्र ही है न ब्रह्मांड है न संसार है न दीवार आदि है और न दूरी है उनका अपना चित्त ही केवल वासना मात्र से तत्त, तत्त विविध पदार्थों के व्यवहार का स्वरूप धारण कर वैसा प्रतीत होता है कहा ब्रह्मांड है और कहा संसार है निरावरण और निसीम इस की ही, उन्होंने अपने चित्त से कुछ कल्पना की जैसे आकाश ही स्पंद के संबंध से वायु रूप से कल्पित होता है वैसे ही उन्होंने चिदाकाश की ही अपने चित्त से ब्रह्मांड रूप से कल्पना की सभी जगह सदा चिदाकाश ही व्याप्त है, है, जिसे उसका नहीं है, उसकी दृष्टि में में, होने से अपने में, अपने से ही जगत सा प्रतीत होता है जिसने उसको जान लिया उसकी दृष्टि में यह जगत आकाश से भी शून्य है और जिसने नहीं जाना उसकी दृष्टि में यह जगत वज्र के समान कठोर पर्वत के तुल्य है जैसे स्वप्न में घर में ही दैतिक्यमान नगर की प्रतीति होती है वैसे ही असद ही यह जगत चिदाकाश में प्रतीत होता है जैसे मरुभूमि में असत जल की प्रतीति होती है जैसे सुवर्ण में अविद्यमान कटकत्व की होती है वैसे ही असत यह यह दृश्य प्रपंच आत्मा में सतसा प्रतीत होता है ऐसा कहती हुई वे दोनों सुंदर ललनाए सुंदर गति से घर के बाहर निकली उन्हें ग्रामवासी नहीं देख पाते थे और वे सामने के पर्वत को देख रही थी वह उत्तुंग पर्वत गगन चुंबी था सूर्यमंडल को स्पर्श करता था रंग बिरंग्र मनो से निर्मल था तथा उसमें अनेक झरनों का कलकल -कल निनाद हो रहा था और वन के पंची चहचहा रहे थे उसमें ऊंचे ऊंचे वृक्षों की मंजरिया के पुंजों से पिंजर यानी लालिमा या भूरापन लिए हुए पीलेपन से युक्त अतएव रंग बिरंग के मेघमंडल थे इसलिए वह सुंदर मेघों से युक्त था उसमें गुलुच्च लताओं की टालियों में पक्षी और सारस बसेरा ले रहे थे बड़े मजबूत जलवे वेतों से वेतों से, की झाड़ियों से नदियों के तट सुरक्षित थे चट्टानों के गड्ढे में पैदा हुई लताओं को जिन्होंने भली भांति वृक्षों का अवलंबन नहीं किया था वायु खूब हिला रहा था नचा रहा था शिखर के वृक्षों ने जिनकी आगे आगे की टहनिया फूलों से व्याप्त थी आकाश की दीवार से सदृश बादलों को ढक रखा था वेग से बह रही थी, वेग से बह रही विशाल नदी का स्रोत ही उसकी मुक्तमाला था उस पर्वत के नदी, नदी तट हिल रहे वृक्षों के वृंदों से युक्त वन समूह से व्याप्त थे अतएव सदावायु से वेष्टित रहते थे उसका प्रांत भाग विविध वनों से व्याप्त था अतएव छाया से सदा ठंडक रहती थी तदनंतर उन दोनों ललनाओं ने उस समय वही स्वयं पर्वत ग्राम को देखा वह आकाश से गिरे स्वर्ग के एक भाग के समान रमणीय था उसमें रहटों के चलने का शब्द हो रहा था जहा तक जहा तहा कमलों से युक्त अनेक पोखरे बने थे पक्षियों के कलरव से सारा नगर गुलजार था और उसमें क्रीडा के लिए बने हुए उत्तम निम्नस्थान और जल प्रदेश थे गोचर भूमि में चल रही गायों के रामभने से उसके संपूर्ण भे शब्दायमान हो रहे थे और कुंजो झाड़ियों छायादार सघन हरे घास के मैदानों से वह युक्त था उसमें सूर्य की किरणों का प्रवेश बड़ी कठिनाई से होता था व तथा निहार से भस्म लिप्त की नाई धूसर था ऊंची ऊंची मंजरियों से जटा की नाई लंबाया उसकी कतिपय शिखाए थी चट्टानों के मध्य में जल के टकराने से जिनमें मोती के सदृश बिंदु उछल रहे थे ऐसी ऐसे झरनों ने उसमें मंदराचल से मथे जाते हुए क्षीर सागर के जल की शोभा का स्मरण करा रखा था फल और फूलों से लदे होने के कारण बड़े अच्छे होने वाले आंगन की वृक्षों से वह व्याप्त था वे वृक्ष ऐसे होते थे मानो पुष्पराशी को, को लाकर खड़े हो रहे हो। रहे उसमें चंचल तरंगों को मुख करने वाले पवनों द्वारा हिलाए गए मकरंद से व्याप्त वृक्ष भी अतिथियों पर फूल बरसाते थे फिर प्रेम पूर्ण अतिथि सत्कार करने वाले मनुष्यों से वह अधिष्ठित पाशा, की, की गुलेल और धनुष की धनुष के शब्द के तुल्य होने के कारण भय के योग्य न होने पर भी भयभीत अतएव छिपे हुए पक्षियों ने उसमें कुछ कलर वर कर रखा था वह नदी में उत्तुंग लहरों में बैठे हुए और तरंग के जलबिंदुओं के आस्वादन से शांत चित्त एवं नक्षत्रों के परिवर्तन के समान परिवर्तन वाले हंसों से परिवृत्त था ऊंचे ऊंचे ताल वृक्षों पर बैठे हुए कौ को देखकर कर ये हमारे कलेवे को खा न जाए इस प्रकार शंकित हुए बालकों द्वारा प्रातः काल का खाना पच जाने के बाद हम इसे खाएंगे इस बुद्धि से उसमें आमिक्षा यानी छेना छिपाई गई थी उस नगर में बालकों ने फूलों से फूलों के ही मुकट आदि सिर के आभूषण और वस्त्र पहने थे उस नगर के आसपास खजूर नींबू जम्बीर के निबिड वन थे अतएव वह सदा शीतल वह सदा शीतल रहता था उसमें दरिद्र नीच और आलसी लोगों की स्त्रियां आलसी की आ, आलसी की शाखाओं को ही सुलभ होने के कारण वस्त्र रूप में पहनने वाली पहने वाली फूल पहनी हुई एवं भूख और प्यास से क्रूश होकर गलियों में घूमती थी नदियों की लहरों के आपस में टकराने के शब्द से लोगों का आलाप नहीं सुनाई पड़ता था शिल्प आदि कार्य करने की दक्षता न होने के कारण भयभीत मूर्ख और आलसी लोग एकांत में बैठा रहना चाहते थे दही से हाथ और कंधों को पोते हुए कोमल कोमल छोटी लताओं को लिए हुए गोबर और कीचड़ में सने हुए बालकों से उक्त नगर के चौथरे चौथरे भरे थे उसमें बालूमय तटभूमि नदी के तटवर्ती सिवान की लताओं को झूले के समान हिलने वाले तरंगों से से से जाते हुए जल की की रेखाओं से अंकित थी। थी उसमें दही और की म, और दूध घन सुगंध होकर मंथरगति अपनी इच्छित वस्तु खाने के लिए रो रहे बेचारे पराधीन बालकों का मुह आंसुओं की धाराओं से जर्जरित हो रहा था दासियों के हाथ के कंकन गोबर से सने हुए थे अतएव उन पर गुस्सा होकर खुले हुए केशों को बांधने में लगी हुई स्त्रियों को देखकर लोग उनकी हंसी कर रहे थे उसमें पहाड़ी कोई शांत मुनियों द्वारा डंडे और ढेले आदि से से उड़ाने कहीं उन्हें लग जाए, इस कारण फूलों अथवा पत्तों द्वारा उड़ाए जाने पर भी पूजा के अक्षत खाने के लिए फिर फिर उड़ रहे थे घरों आदि गलियों के दरवाजों पर उसमें कठिन पीली कटैया के पेड़ बखेरे थे घर के समीप के गर्तो को कुंजों से जो प्रफुल्लित और शोभायमान थी शोभा प्रात काल तक आंगनों में बरसाए गए थे उसके जंगल घास चर रहे उसके जंगल घास चर रहे भांति भांति के मृग और पक्षियों से पूर्ण थे गुंफा गुंजाफल के निकुंजों में जमे हुए घास के हरे हरे तिनको में मृगों के बच्चे सोए थे एकांत स्थान में सोए हुए बचड़े के के एक कान के कंपन से मक्खिया उड़ रही थी गोपो यानी गोवों को पालने वाले अहिर आदि द्वारा गोपो द्वारा उच्चिष्ट यानी झूठा छोड़ छोड़े हुए दही में और मुंह के आसपास पास मक्खिया भिन भिना रही थी उस गांव के संपूर्ण घरों में मधुमक्खियों का क्षय करके मधु संचित किया गया था फूले हुए अशोक के वनों में लाह से रंगे हुए सुंदर क्रीडा मंदिर बने हुए थे शिकों की झड़ी लगाने वाली वायु से नित्य आर्द्र होने के कारण सभी वृक्ष प्रफुल्लते फूलों से भार से लदे थे कदम्बो की कलियों से उसमें संपूर्ण केतकी के फूलने में जो लताएं बाधक थी उन लताओं के काट डालने के लिए निर्बाध रूप से फूले हुए केतकियों के समूह से सारा गांव सफेद हो रहा था उस ग्राम में किसी किसी प्रदेश में जल की नाली द्वारा जल गुरु गुरु शब्द करता हुआ बहता था मेघमंडल उसके झरोके से निकलकर बड़ी बड़ी अट्टालिया लिकाओं में विश्राम लेते थे जल से लबालब भरे हुए अनेक पोखरों में पूर्ण चंद्रमा के समान खिले हुए कमलवनों में से उसकी शोभा की सीमा न रह गई थी उसमें सघन वृक्षों की छाया से शीतल साफ सुथरे हरे मैदान थे और संपूर्ण हरी हरी रही घास के सिरों पर जो ओस की बूंदे थी उनमें तारों का प्रतिबिंब पड़ रहा था लगातार गिर रहे खिले फूलों की वृष्टि से और हिम वृष्टि से उस ग्राम के सब मकान सफेद हो गए हो गए थे उस ग्राम के सब वृक्ष भांति भांति की मंजरियों फूलों पत्तों और सुंदर फलों से लदे थे उस घर की कोठरी के अंदर छिपे हुए बादलों में युवतियां सोती थी और अट्टा अट्टालिकाओं में स्थित मेघ की बिजली से लोगों को दीपक जलाने की आवश्यकता न रहती थी क्योंकि दीपक की आवश्यकता बिजली से पूरी हो जाती थी उस गांव में सब घर गुफाओं की वायु की झंकार से मेघ की नाई गरजते थे घरों के आसपास चकोर हारित और हिरण घूमते थे अतए वबे बड़े मनोहर लगते थे खिले हुए कंदल पुष्पों से निश्रुत प्रचुर सुगंधी से परिपूर्ण मंद मंद बहनी के लिए वायु वायु द्वारा सुग मैना और लवा की बोली रूपी क्रीडा में ललनाएं तल्लीन थी चक्रवाक कोयल पहाड़ी कौवा पहाड़ी कौं के कोलाहल का चारों ओर समाबंधा था साल ताड़, तमाल और कमल तथा उनके नीले फूलों का जिधर देखो उधर तांता बंधा था वहां पर लताओं के लिस्टन से वृक्ष उक्त गिरिग्राम के मंदिरों की शोभा का पूर्ण रूप से वर्णन कौन कर सकता है वे चंचल पल्लव वाली असंख्य लताओं के संतान के आश्रय थे खिले हुए कंदल के फूलों की सुगंधी से सरोवार थे उनके मंडपो में ताली तमाल आदि के पत्ते नाचते बाग में खिले हुए फूलों के वृक्षों से उनमें पड़ी ठंडक रहती थी उनकी गोए रंती हुई जल में तैरने में आकुल थी उनके आसपास चारों ओर से लहाते हुए धान के खेतों और फूलों के बगीचों से उनकी शोभा कहीं अधिक बढ़ गई थी तट के वृक्षों की कतार से नदी का प्रवाह छिप गया था फुली हुई सघन लताओं के अग्रभाग ही उसके वितान यानी थे। बगीचों के कुंद पुष्पों के मकनंद की सुगंधित थे सुगंधी से अंधे बने हुए भ्रमरों ने गिरिग्राम के घरों के आसपास के कमलों को आच्छ कर दिया था उन घरों, उन घरों ने अपनी सुंदरता से इंद्र भवन को नीचा दिखा दिया था कमलों के पराग से उन्होंने आकाश को सुनहला बना दिया था उनके वेग से बह रही गिरी नदी का घर घर शब्द सदा बना रहता था कुंद पुष्प के समान सभेद मेघों की छवि से वे दिप्यमान हो रहे थे अटारियों पर आरूढ़ फूली हुई विशाल लताओं के वे आश्रय थे उन घरों में परस्पर क्रीडा से चंचल मधुर ध्वनि वाले पक्षियों का आवास था परंतु खिले हुए पुष्पों की पंखुड़िया से युवकों की शैया युवको की शैया पूर्ण थी स्त्रियों पैर के अंगूठे तक लटकी हुई मालाएं पहनी थी सभी जगह सुंदर सुंदर नूतन अंकुर नूतन अंकुर उग रहे थे जिनसे वे घर दंतुल से जिसकी छोटे छोटे दांत निकले हो ऐसे प्रतीत होते थे अत्यंत सुशोभित सुंदर लताओं से सरकंडे घिरे थे उसी उगी हुई कोमल कोमल लताएं और कमलों की उन उनमें भरमार थी स्थिर मेघ रूपी वस्त्रों से वस्त्रों से घरों के घरों के कमरे अच्छा दूर ओस की बूंद रूपी मोतियों की लहरों से युक्त हरी घास के मैदानों से जहां तहा उनकी बड़ी ख्याति थी, अटारियों में में रुके हुए मेघ की बिजली से आकुल हो रही थी। नील कमलों से निर्गत सुगंधी से उनकी सुंदरता कहीं अधिक बढ़ गई थी वहां की गोए रंभाने से बड़ी भली लगने वाली और हरी घास को चरने में संलग्न थी घर के आंगन में सुंदर मृग निशंक आ जा रहे थे उक्त घर निबिड जल बिंदुओं की वृष्टि करने वाले झरनों से युक्त थे अतएव की भ्रांति से उनमें मयूर अपना नृत्य करते थे वे सुगंधी, वे से से से मत्त भ्रांत भ्रांत पवन से तांडव, आ, भ्रांत पवन तांडव, ताड़ित, विकलता को, विकलता को प्राप्त हुए थे दीवारों में उगी हुई औषधि रूपी यानी ज्योतिरलता रूपी अग्नि से वे घर दीपकों को भूल गए थे औषधियों से ही उनमें दीपकों का काम चल जाता था पक्षियों के कलरव से परिपूर्ण अनेक घोसलों से वे घर व्याप्त थे सैकड़ों झरनों के अविरत कलरव से लोगों की बोल चाल छिप गई थी मोतियों की लड़ी से मोतियों मोतियों की लड़ी के समान सुंदर बिंदु, बिंदुओं के गिरने से उनके संपूर्ण वृक्ष लता तृण और पल्लव शीतल थे और उनके फूलों का विकास कभी बंद नहीं होता था ऐसे गिरिग्राम के मंदिरों की शोभा का वर्णन कौन कर सकता है समाप्त। उत्पत्ति प्रकरण उन्तीसवा सर्ग लीला के पूर्व जन्मों के चरित्रों की प्रत्यभिज्ञा का वर्णन तथा लोगों की राशियों से मंडित आकाश में गमन वर्णन जैसे आत्मज्ञानी और मोक्षश्री प्राप्त होती है वैसे ही सुशीतल, सुरम्य और गिरिग्राम में वे दोनों देवियां इतने समय में उक्त अभ्यास से लीला केवल शुद्ध ज्ञान रूप देह वाली होने के कारण भूत भविष्यत और वर्तमान रूप तीनों कालो को भली भाती देखने वाली हो गई थी तदनंतर उसे संसार की प्राक्तन जन्म मरण रूप संपूर्ण गतियों का अनायास ही स्मरण होने लगा। लीला ने कहा, हे hey, देवी, इस देश को देखकर आपके प्रसाद से मैं पर अनेक पूर्व जन्मों की सब विविध चेष्टाओं के स्मरण करती हूँ पहले मैं यहाँ पर बूढ़ी ब्राह्मणी हुई थी मेरा सारा शरीर नसों से व्याप्त हो व्याप्त और क्रूश था केश सफेद थे सुखी हुए कुशो की नोक से छिदने के कारण मेरी हथेली थी। मैंने अपने पतिदेव के के कुल कुल की की वृद्धि करने वाली गृहिणी थी।, थी देवता और संत महात्माओं की भक्ति भक्त थी मेरा शरीर घी और दही दूध से लथपथ रहता था मैं भात पकाने की बटलोही यज्ञरू को पकाने के पात्र अन्य पात्रों और सामग्री को मांझ कर साफ सुथरा रखती थी मेरा प्रकोष्ट, यानी सदा अन्न से सनी हुई। सनी हुई, हुई एक कांच की चूड़ी से युक्त रहता था मैं, मैं, जमाई बेटी भाई पिता और माता की सदा पूजा अर्चा करती थी देहपात होने के कारण देहपात होने तक घर के ही काम धाम में मेरे दिन रात बीतते थे मैं पुत्र बहू और नौकर चाकरों से शीघ्र काम करने के लिए तुमने बहुत देरी में स्नान किया तुमने क्यों देरी लगाई तुम क्यों विलंब कर रहे हो इत्यादि वचन कहती कहती रहती थी और स्वयं कार्य में व्यग्र रहती थी मैं कौन हूँ और यह संसार कहा तक सच्चा है इस बात का कभी स्वप्न में भी मैंने विचार नहीं किया था मेरे पति भी मेरी घर में में अत्यंत आसक्त थे, उनकी बुद्धि विशुद्ध नहीं हुई थी, थी, वे कोरे थे। मैं समिध, शाक और कंडो के संग्रह में नित्य दत्त चित्त रहती थी। मेरा शिराओं से यानी नसों से भरा दुबला पतला शरीर मैले कम्बल से ढका रहता था मैं कभी बचिया की कनपटी के कीड़े निकालने में तत्पर रहती तो कभी घर के पास से शाक, शाक के खेतों को सिंचन सिंचन के लिए सिंचने वाले नौकरों को पुकारती थी कभी जल की कभी जल की लहरों की अंतिम सीमा रूप तटो में उगे हुए हरी हरी घास की तिनकों से बच्चियों की तृप्ति करती थी प्रतीक्षण घर के दरवाजे पर लेपन और ऐपन दिया दिया करती थी घर के नौकर चाकरों को विनय सदाचार आदि सिखलाने के लिए कुछ दीनता के साथ ऐसे लोगों के घर में इस तरह के अविनीत नौकर चाहकर कैसे रहते हैं ऐसा लोग कहेंगे यो जननिंदा का दिग्दर्शन कराया करती थी मर्यादा के नियम रूप समुद्र की वेला सदृश में स्वयं कभी भी अपने कर्तव्य से भ्रष्ट नहीं होती थी यो अपने चरित्र से भी उन्हें शिक्षा दिया करती थी मैं वहां पर पुराने पत्ते के समान वर्ण वाले शरीर का जो एक कान शीर के कंपन से झुलने के कारण वही ठहरा झूल जुल झुला उसमें चढ़ी हुई सी टेकने की लट्ठी के उठ, उठाने पर उससे ताड़न करने के योग्य सी बुढ़ापे से भयभीत सी अंतिम जीवन वृत्ति से चिन्हित सी हुई श्री वशिष्ठ जी ने कहा यह कहकर पर्वत ग्राम के मध्य में भ्रमण कर रही लीला ने घूम रही सरस्वती देवी को विस्मय पूर्वक दिखलाया है, दिखलाया है देवी पाटल वृक्षों से अत्यंत सुशोभित यह मेरी पुष्प वाटिका है यह मेरी उद्यान मंडप की अशोक वाटिका खिली हुई है यह पोखरा है जिसके तट के पेड़ों में बछड़े बंधे हैं यह कर्णिका नाम की मेरी बछिया है इसने मेरे वियोग दुख से घास छोड़ दी है यह बेचारी मेरी पनिहारी है मेरे वियोग दुख से इसे अपना काम करने की फुर्ती नहीं है यह धूली से पूर्ण है आज पूरे आठ दिन हो गए हैं इसकी आंख का पानी नहीं सुखा बेचारी लगातार रोती है हे देवी यहाँ पर मैंने भोजन किया यहाँ पर निवास किया यहाँ पर मैं बैठी यहाँ सोई यहाँ जल पिया यहाँ दिया और यहा, और यहाँ फल अन्न आदि लाई यह मेरा ज्येष्ठ शर्मा नाम पुत्र घर में रो रहा है यह यह मेरी दुधार गाय जंगल में में हरी घास रही है। बसंत के के आरंभ में होली जलाने के लिए बनाया गया पांच खिड़कियों वाला बरामदा पांच ज्ञानेन्द्रियों से युक्त मेरी देह के समान मेरा प्रिय है इसे देखो मानो स्वयं चढ़कर पली हुई तितलो की तितलो की लताओं से छत में वेष्ट बड़ी बड़ी नसों से वेष्टित मेरे शरीर के सदृश यह रसोई घर है संसार में मेरे बंधन रूप से बंधु बांधव अग्नि और काष्ट ला रहे हैं। सदा रोने के कारण इन बेचारों की आखे लाल हो गई है और बाजू बंदों में ये रुद्राक्ष धारण किए हैं। यह ग्रह यह गृह मंडप दिखाई देता है जो की शिलामय तट में फूलों के गुच्छों को सदा टक्कर देने वाली तटवर्ती लताओं के पत्तों को छूने वाली आस पास के हरे मैदानों तथा सुंदर लताओं को सीकरों से व्याप्त करने वाली एवं शिला पर टक्कर लगने से फेन युक्त और नील कमल की गंध से सुवासित जलकनों से पूर्ण लहरों से ढका हुआ है मध्यान्न के सूर्य की किरण राशियों को भी बर्फ से बर्फ से के के करने वाले फुले, <coughs> फुले हुए हैं मध्यान्न सूर्य की किरण राशियों को भी बर्फ से बर्फ से के शीतल करने वाले फुले हुए फूलों की राशि पर मंडराने वाले भ्रमरों के गुंजार से उत्कंठित ऐसे बीच बीच में सन्निविष्ट फूले फुले हुए पलाश वृक्षों की छवि से युक्त अतएव मुंगो के वृक्षों के तुल्य प्रतीत होने वाले एवं पुष्पराशी का विकास करने वाले तटवर्ती वृक्षों से व्याप्त ग्रामीण नहर से जिसके प्रवाह में बह रहे आम आदि फलों को लेने में ग्रामीण लड़कियां अति व्यग्र हैं जो प्रचुर कलकल शब्द करने वाली जलभौरिया से मद मदमत् प्रतीत होती है घिरा हुआ है बड़ी तेजी से बहने वाले जल से जिसके पत्थर घुले हुए है सघन पत्ते वालों वृक्षों की निबड़ छाया से जो सदा शीतल है फुली हुई लताओं के परिवेशन से बड़ा भला प्रतीत होता है और खिल रही गुलु, लता से जिसकी खिड़कियां आच्छ है इसमें मेरे जीवाकाश होने के कारण निष्क्रिय होते हुए भी चार सागर पर्यंत पृथ्वी के स्वामी बनकर रहते थे हाँ मुझे स्मरण हुआ की दृढ़ संकल्प वाले इन्होंने पहले मैं शीघ्र राजा होषा की थी हे देवी आठ ही दिनों में इन्होंने समृद्धिशाली राज्य प्राप्त किया जो कि की, की प्रतीति देने वाला था जैसे आकाश में वायु अदृश्य होकर रहता है और जैसे वायु में सुगंध अदृश्य होकर रहती है वैसे ही इस घर के आकाश में यह मेरे पति का जीव राजा रहता था राज रहता है यही अंगुष्ट मात्र गृह आकाश में ही स्थित परमार्थ वस्तु पर परब्रह्म को भ्रम से मैंने करोड़ों योजन विस्तृत मेरे पति का राज्य समझा हे देवी हम दोनों आकाश ही है मेरे पति देव का राज्य जो कि हजारों पहाड़ों से पूर्ण है आकाश में स्थित है यह बहुत तो बड़ी माया फैली हुई है हे देवी पति के नगर में पुनः जाने की मेरी इच्छा है इसलिए आइये वहां चले उद्योगियों के लिए क्या दूर है श्री वशिष्ठ जी ने कहा श्री रामचंद्र जी देवी से यह कहकर नतमस्तक होटपट गृह मंडप में प्रवेश कर देवी के साथ चिड़िया की नाई तलवार के तुल्य नीले आकाश में उड़ी पिसे हुए अंजन के ढेर ढेर से धेर के सदृश श्याम निश्चल सागर के समान मनोहर भगवान श्री विष्णु की अंग कांति के तुल्य शामल भवन की पीठ के सदृश निर्मल कांति वाले आकाश को कर प्रव आदि उनका ध्रुव के ऊपर सिद्धों के लोक को लांग कर, कर, कर, <गण> कर स्वर्ग मंडल से ऊपर चढ़कर ब्रह्म लोक में जाकर तुषितो के लोक में तुषितो यानी नित्य संतुष्टों के लोक में वैकुंठ में पहुंचकर तदनंतर क्रमशः गोलोक शिवलोक और पितृलोक का अतिमण कर विदेह और सदेह वो मुक्तों के वर्ती को पार कर अत्यंत दूर जाकर लीला कुछ प्रबुद्ध हुई दूर जाकर जब नीचे चंद्रमा तारा आदि कुछ भी नहीं दिखाई देते थे दिशारूपी गर्तों को भरने वाला एकमात्र सागर के सदृश पत्थर के अध्य में सामान पत्थर के मध्य भाग के समान ठोस निश्चल और गंभीर अंधकार ही अंधकार था तब उसने पीछे अतीत आकाश तल को देखा लीला ने कहा हे देवी सूर्य आदि का तेज नीचे कहा चला गया पत्थर के मध्य भाग के समान निबिड़ अतएव मुठ्ठी मुठ्ठी में लेने योग्य यह अंधकार कहा से आ गया है कृपया यह मुझसे कहिए श्रीदेवी ने कहा भद्रे तुम कितने दूर आकाश मार्ग में आ गई हो जहां से सूर्य आदितेज दिखाई ही नहीं देते हैं, जैसे बड़े भारी अंधे कुए के नीचे विद्यमान जुगनू बहुत दूर ऊपर बैठे हुए पुरुष को नहीं दिखाई देता है वैसे ही, वैसे यहाँ से बहुत नीचे स्थित सूर्य भी नहीं दिखाई देता लीला ने कहा देवी जी ओ क्या हम लोग इतने दूर मार्ग में आ गए जिससे सूर्य तक परमाणु के समान नीचे तनिक भी दिखाई नहीं देता है माँ इससे आगे दूसरा मार्ग कौन और कैसा होगा और उसमें कैसे जाना होगा हे देवी यह सब आप मुझसे कहिए श्री देवी जी ने कहा भद्रे इसके बाद आगे ब्रह्मांड संपुट के ऊपर के कपाल में तुमको जाना है चंद्रमा आदि जिस ब्रह्मांड संपुट के ऊपर के कपाल में कपाल के धूलिकन से उत्पन्न हुए है <coughs> श्री वशिष्ठ जी ने कहा श्री रामचंद्र जी जैसे दो भ्रमरिया पर्वत के यानी ठोस को प्राप्त होती है वैसे ही इस प्रकार आपस में प्रश्नोत्तरी कर रही वे दोनों ललनाए ब्रह्मांड संपुट के ऊपर वाले खप्पर पर पहुंची वे वहा से जैसे कोई आकाश से निक निकले वैसे ही अनायास निकली जो वस्तु सत्यता के अध्यवसाय में स्थित हो यानी यह या वस्तु सत्य है ऐसे अध्यवसाय से युक्त हो वह वज्र के समान ठोस होती है और जो उक्त अध्यवसाय से युक्त नहीं है वह मिथ्यात्व बुद्धि से बाधित होती है हो जाती है लीला का विज्ञान आवरणशून्य था अतएव उसने ब्रह्मांड संपुट के ऊपर वाले कपाल के बाद ब्रह्मांड के आरपार अत्यंत भाकर जलादि आवरण को व्याप्त देखा ब्रह्मांड से दस गुना जल वहां पर है वहां जैसे अखरोट के ऊपर उसका बाहरी से व्याप्त करके रहता है, वैसे ही ब्रह्मांड को व्याप्त करके स्थित हैग्नि है उसके बाद उससे दस गुना वायु है उसके अनंतर उससे दस गुना आकाश है तद अंतर शुद्ध चिता चिदाकाश है उस ब्रह आकाश में वंध्या पुत्र के वृतांतों की नाई आदि मध्य और अंत की कल्पनाए कुछ भी उदित नहीं होती यानी वह है। वह अद्वितीय असीम, शांत, कारण रहित, आदि अंत और मध्य रहित है एवं अपनी महिमा में स्थित है यदि उस निर्मल चिदाकाश में कल्प पर्यंत बड़े भारी वेग से ऊपर से पत्थर नीचे को गिरे और नीचे से गरुड़ ऊपर को बड़े वेग से कल्प पर्यंत उड़े और उनके बीच में उनका संधान करने में समर्थ वायु एक बेग से दाए बाए दोनों ओर से बहे तो वह भी उनसे मिल मिल नहीं सकता फिर चारों ओर से उसके आ, अंत पाने की तो क्या बात ही क्या बात ही क्या है वह चारों ओर से असीम और अपरिच्छिन्न है उनती सभासर्ग समाप्त उत्पत्ति प्रकरण तीसवां सर्ग जैसे ब्रह्मांड का पहले वर्णन किया गया है वैसे ही और उसी प्रकार के विचित्र करोड़ों ब्रह्मांडों को लीला ने चिदाश में परमाणुओं के तुल्य देखा इसका वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश के उत्तरोत्तर दस गुने बड़े आवरणों को एक क्षण में लांग कर लीला ने पूर्वोक्त परिमाण सहित अविद्याशबलित चिदाकाश देखा उक्त आकाश में जैसे यह ब्रह्मांड रूप जगत विस्तृत है वैसे ही संपूर्ण ब्रह्मांडों को भी उसने विस्तृत देखा जैसे आकाश में धूप में करोड़ों त्रसरेणु दृष्टिगोचर होते है वैसे ही लीला ने सब ब्रह्मांडों में वैसे आवरण वाली करोड़ों सृष्टियों को देखा जो कि स्वप्रकाश अधिष्टान चैतन्य से भाषित विद्या रूप जल से परिपूर्ण महाकाश रूपी महासागर में चैतन्य के स्पूर्ण रूप द्रवि भाव से उत्पन्न असंख्य ब्रह्मांड रूपी बुद्ध को लीला ने देखा उसने ब्रह्मांडों के अभिमानी जीवों के ज्ञानानुसार उनमें से कुछ को नीचे गिरते हुए कुछ को ऊपर उड़ते हुए कुछ को तिरछे चलते हुए और कुछ को निश्चल रूप से स्थित देखा जिन जिनकी जहां जहां पर जैसी भावना हुई उन उनकी दृष्टि में वहां वहां पर वैसा वैसा और रूप उदित हुआ यह अनुभव करने वालों की दृष्टि से कहा गया है वास्तव में चिदाकाश में और ब्रह्मांड में भी कुछ नहीं है न तो ऊपर का प्रदेश है न नीचे का प्रदेश है और न ब्रह्मांडों के गमन आगमन ही है ही है किन्तु वाणी और मन का अगोचर दिग्विभाग आदि सब द्वैतों से रहित दूसरी ही वस्तु है इसीलिए जो ब्रह्मांडों का वर्णन किया है वह अज्ञानी लोगों की दृष्टि के अभिप्राय से किया है ऐसा समझना चाहिए स्वयं की संविधकी से उत्पन्न अपने संकल्पों से बालकों के संकल्पों की नाई उत्पन्न सी होती है और उत्पन्न होकर शांत सी होती है श्री रामचंद्र जी ने कहा भगवन यदि अधिष्ठान तत्व में ही पहले ऊर्ध अध नहीं था तो कल्पना द्वारा प्रतीत हो रहे जगत में क्या नीचे होगा क्या ऊपर होगा और क्या होगा, तीर्ग अधिक में कल्पित जगत में और तिर्यक का संभव कैसे है ब्रह्म यह आप कृपापूर्वक मुझे समझाइए श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स जैसे आकाश में भ्रमवश केशों का कुंडलाकार गोला दिखाई दिखलाई पड़ता है वैसे ही अज्ञान से दूषित दृष्टि वाले पुरुष को असीम महान महानकाश में संपूर्ण आवरणों से युक्त से युक्त ये ब्रह्मांड में महापृथ्वी रूप जो ब्रह्मांड का भाग है वह संपूर्ण भौतिक पदार्थों के नीचे है और उससे अन्य आकाश भाग ऊपर है ऐसी कल्पना है जैसे गोल पत्थर या ढेले में चिटिया चिपकी रहती हैं, जिस ओर चीटियों के पैर होते हैं वह नीचे का भाग है और जिधर पीठ रहती है वे ऊपर का भाग है वैसे ही दसों दिशाओं से संलग्न लोगों के लोगों के पैर नीचे को ही होते हैं और पीठ ऊपर को ही को होती है यह सब सूर्य सिद्धांत में कहा गया है किन्ही ब्रह्मांडों के अंदर की भूमि वृक्षों और वामियों से व्याप्त है उनमें मनुष्यों का नाम निशान नहीं है और निर्मलाकाश देवताओं नरभिन्न और नरतुल और दैत्यों से आक्रांत है जैसे पका हुआ अखरोट का फल त्वचा से वेष्टित रहता है वैसे ही कुछ ब्रह्मांड तुरंत कल्पनात्मक चार प्रकार के प्राणियों के साथ ही ग्राम नगर पर्वतों से युक्त होकर उत्पन्न हुए हैं जैसे विंध्याचल के विशाल मन में हाथी पैदा होते हैं, वैसे ही परमात्मा के माया शबलस्थान में ब्रह्मांड रूपी त्रसरेणु उत्पन्न होते हैं। स्थिति काल में संपूर्ण पदार्थ चिदाकाश में रहते हैं, सृष्टि काल में उससे उत्पन्न होते हैं, प्रलय में सब उसी में लीन हो जाते हैं ऐसी परिस्थिति में सब दिशाओं में सब कालो में और सब वस्तुओं में वही है उससे अतिरिक्त कोई नहीं है वही नित्य सर्वमय आत्मा है उस प्रकार का वह किसके प्रति अनु होगा किसी के प्रति भी वह अनु नहीं हो सकता यह अर्थ है शुद्ध तथा के में नामक लहरे नित्य उठकर विलीन होती है पूर्वकल्प के संपूर्ण संकल्पों की बीज लिंग रूप उपाधि का क्षय होने पर अंधकार स्वरूप रात्रियों के समान अव्याकृत कुछ ब्रह्मांड भी तरस्थित है जल में तरंगों की नाई शून्यता रूप सागर में उनकी प्रकर्ष से तर्कना होती है कैसे असत से सत उत्पन्न होगा इतवर्थक श्रुति युक्ति से वे हैं ऐसी तर्कना की जाती है यह अर्थ है किन्नी ब्रह्मांडों के भीतर प्रलय समाप्त होने वाला घरघर शब्द प्रवृत्त है स्वाभाविक से से विषयों में प्रीति व्याकुल हुए अन्य लोगों ने न उसे कभी सुना है और न जाना है क्योंकि वे स्वाभाविक अज्ञान से विषयों में जो प्रीति होती है उससे आकुल है अन्य ब्रह्मांडों में प्राथमिक कल्प युग आदि के आरंभ में प्रथम उत्पन्न प्राणियों द्वारा दूषित न होने के कारण शुद्ध भू भुवनों में जैसे जल से सींचे हुए बीजों के कोष से सफेद अंकुर निकलता है वैसे ही सृष्टि होती है। किन्नी ब्रह्मांडों में महाप्रलय की प्राप्ति होने पर जैसे संताप लगने से हिमकण गलते हैं वैसे ही सूर्य अग्नि और बिजलिया पहले भुवनों को जलाकर स्वयं गलने लगते हैं कुछ ब्रह्मांड आधार भूमि को न पाकर कल्प पर्यंत गिरते ही रहते हैं जब तक कि बिल्कुल चूर चूर होकर फिर न पैदा हो। वे ब्रह्मांड पतन संवितमय है ऐसे ब्रह्मांडों में पतन का कोई विरोध नहीं है कुछ ब्रह्मांड आकाश में केशों के गोले की नाई निश्चल से स्थित है और स्पन्दात्मक स्पंदा, वासना से उत्पन्न हुए कुछ ब्रह्मांड वायु के वायु से स्पंदन की नाई प्रतीत होते हैं उक्त श्रुति पूर्वक में जैसी ब्रह्मा की सृष्टि थी वैसी ही दूसरी तीसरी आदि सृष्टिया होती हैं ऐसा प्रतिपादन करती है वेद शास्त्रों से संबंध रखने वाले पूर्व जन्म के कर्म ज्ञान के अनुष्ठान रूप सदाचार से ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए ब्रह्मा का पहले ही पहले की सृष्टि के अन्य सृष्टिकर्ताओं की सृष्टि से विलक्षण रूप से उदित होने पर आगे के कल्पों की सृष्टियों का आरंभ भी पूर्व की नाई हो लेकिन अन्य सृष्टिकर्ताओं का सृष्टि की अपेक्षा इसका क्रम अन्य ठहरा अन्य, इस प्रकार सृष्टियों की विलक्षणता सिद्ध हुई कुछ ब्रह्मांडों के ब्रह्मा ही सृष्टिकर्ता है कुछ के विष्णु ही अधिपति है कुछ के रुद्र भैरव, दुर्गा विनायक आदि अध्यक्ष हैं क्योंकि उनके महात्म्य का वर्णन करने वाले पुराणों में भी भी क्योंकि उनके महात्म्य का वर्णन करने वाले पुराणों में वे वे ब्रह्मा के नियंता कह, कह, कह, कह, कहे गए हैं कुछ ब्रह्मांडों में मृग पक्षी आदि जंतु किसी के किसी के नियंत्रण के बिना ही स्वच्छंद रहते हैं कुछ ब्रह्मांड विचित्र सृष्टि और विचित्र अधिपति वाले हैं कुछ ब्रह्मांड प्राणियों के कर्म और वासनाओं के विलक्षण होने से एवं सृष्टि कर्ताओं की इच्छा और ज्ञान के विचित्र होने से पशु पक्षियों से ही भरे हैं कुछ ब्रह्मांड केवल एकमात्र समुद्र से भरे है कुछ जीव जंतुओं से शून्य है कुछ ब्रह्मांड शीला के तुल्य निबिड़ है कुछ के अंदर कीड़े ही कीड़े हैं कुछ में देवताओं का ही आवास है और कुछ में मनुष्य ही प्रचुर मात्रा में रहते हैं कुछ कभी नष्ट न होने वाले अंधकारम से आवृत्त है उनमें वैसे ही प्राणी दृष्टि होते हैं, क्योंकि उल्लुओं का अंधेरे में दर्शन व्यवहार देखा जाता है कुछ सदा प्रकाश से पूर्ण है उनमें वैसे ही प्राणी दृष्ट होते है कुछ गुलर के फल की तरह मच्छरों से परिपूर्ण है कुछ ब्रह्मांडों का मध्य भाग सदा शून्य रहता है कुछ के जीव गति गतिशून्य है पूर्वोक्त प्रकार की सृष्टि सृष्टि से पूर्ण कुछ दूसरे ब्रह्मांड आकाश से पूर्ण पर्वत की नाई योगियों ज्ञान कल्पक, कल्पक विषया तो विषयता विशया, को भी प्राप्त नहीं होते आकाश से पूर्ण पर्व के समान आकाश शून्य स्वभाव है और महाकाश तो वैसा विस्तृत है कि यदि विष्णु आदि अपनी आयु भर यदि कितना बड़ा है यह जानने के लिए दौड़े तो भी उसकी सीमा नहीं जान सकते अपने स्वभाव से ही प्रत्येक ब्रह्मांड गोलक की भूतों को आकृष्ट करने वाली एक प्रकार की शक्ति बलय में जड़े हुए रत्न के समान चारों ओर से व्याप्त कर स्थित है इस कारण उनका विश्लेषण नहीं होता महामते जगत के वर्णन के विषय में हमारी बुद्धि का जो संपूर्ण वैभव था उसे हम दिखला चुके हैं उसके बाद जो जगत है वह हमारी बुद्धि का विषय नहीं है उसके वर्णन की मुझमे शक्ति नहीं है भीषण अंधकार से व्याप्त बड़े भारी अरण्य में जैसे मदोन्मत्त भूतगण परस्पर एक दूसरे के स्वरूप को देखे बिना नाच करते हैं वैसे ही अविद्या से आवृत ब्रह्म में बहुत से महाजगत स्फुरीत होते हैं तीसवा सर्ग समाप्त